रा है विचार कभी ना बदले ओ oh, मेरा है विचार कभी ना बदले ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले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 सतसंग तेरा छोड़ू कभी ना मुख से सतसंग तेरा छोड़ू कभी ना मुख भी तुझसे तो मारो कभी ना तेरा है तुरा ओ तेरा है दुलार कभी ना बदले ओ दाता ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले पे तेरे आता अतरू मैं चरणों में शीस झुकाता रहूँ मैं द्वार पे तेरे आता रू मैं चरणों में शीस झुकाता रहूँ मेरा व्यवहार कभी ना बदले ओ मेरा है व्यवहार कभी ना बदले ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले शेरा श्री सीता वर्णा सामपि मंगला नाम मंगलाकर्ता वंदे बाणी विनायक वंदे विदेहतनया पदपुंड्रीकसौरभ हंस सेव्यम मुंस स्यम सनमसारिती ज दूरवादीतु तरु नेत्र हे मरम बर विभूषण कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति मूर्ति मनोरथ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम कत्र त्र कृत मस्तकांजलि बास्पुमारी पिपूर्ण लोचन मरुतिम नमत राशाक गंगा रमणी तंगमणीय जटाकलापम गौरी विभूषितम भाग नारायण प्रियमनंग मदाराणसी कुरपति भज विश्वनाथ सचिदानंदय विश्वत्पत् हेतवे हेतव का विनाशा श्रीकृष्णा वुम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार वरण रघुवल बिमल यश जो दायक फल चार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गौशी नाम के हनुमत हो सा लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम सीताराम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 श्री गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीता जय जय श्री राधेश नम पार्वती पतय हर हर महादेव भगवत चरण कमला अनुरागी श्रद्धा मई माताओं हम लोग श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से भगवान शिव का चारू चरित्र श्रवण कर रहे हैं और वही भी हमारे परमादरणीय श्रद्धे श्री मदन जी डालमिया जी की भावमयी उपस्थिति में मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस दिव्य भव्य सत्संग सभागार में उपस्थित होकर इन महापुरुषों की कृपा से हम भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं शिव जी की कृपा से हमें भी श्री राम भक्ति मिले यही मंगलमयी प्रार्थना है नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें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 Sita ram, ram, Ram Ram, Sita Ram, Ram Ram, Sita Ram, Ram Ram, Sita. siitaaram raama siitaaram raama siitaaram raama raama siitaaram raama raama siitaaram raama raama siitaaram raama ram ram siita ram ram ram ram siita Ram Ram Ram Ram Ram Sita Sita Ram Ram Ram Sita Ram Ram Ram Sita Ram Ram a sitara ram ram se sitara ram se ram ram se sitara ram sita ram, ram se श्री सीता राम जी महाराज की, की जय श्री हनुमान जी महाराज की, की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय बु चलश्वना पद चल विश्वनाथ पदने भू बणु छश्वनाथ पदने हु पदने हु, नाम भगत कर लक्षण देश विश्वनाथ ना शरण के शरणारे भी भगत कदल जने विश्वनाथ बदले राम भगत लने ऊ बु जन विश्वनाथ देश्वना बिनु जन विश्वनाथ बिनु जन विश्वनाथ भगवान शिव के श्री चरणों में छल रहित प्रीति होना यही श्री राम भक्त का लक्षण है भगवान शिव श्री राम जी के स्वरूप को समझा देते हैं और न समझा सके तो किसी समझाने वाले के पास पहुंचा देते हैं एक बार की बड़ी अद्भुत घटना घटी भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध लिया ब्याल पास बस भय खरारी अब बड़ी कठिनाई देवर्षि नारद जी को पता लगा कि भगवान अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के संग मूर्छित हैं तो गरुड़ जी के पास देवर श्री नारद जी गए क्योंकि नारद जी तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं गरुड़ जी के पास गए कि तुम चलो भगवान को संकट से तुम ही मुक्त कर सकते हो ठीक मैं चलता हूं अब गरुड़ जी एक तो भगवान के पास रहने वाले दूसरे बड़े ज्ञानी तीसरे बैकुंठ के वासी श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी गरुड़मा ज्ञानी गुण राशि आ श्रीपति पूर्व निवा श्रीपुर निवासे श्रीपति पूर्व ऐसे गरुण जी के पास नारद जी गए और नारद जी ने कहा कि भगवान बड़े संकट में हैं जल्दी चलो पूछ दिया गरुड़ जी ने भगवान को संकट क्या है कहा कि वे व्याल पास की बस में हो गए गरुड़ जी ने कहा कि मैं चलता हूं श्री गरुड़ जी गए और वहां संकेत मिलता है खगपति तबधरी खाए माया नाग बरूथ उन माया के सर्पों को गरुड़ जी ने खा लिया अब जरा विचार करना यह सर्प भी मायामय है।, है नहीं है नहीं पर दिख रहे हैं भगवान भी बंधन में है नहीं पर दिख रहे अब गरुड़ जी ने उन मायामय सर्पों को खा लिया लौटकर आने लगे तो यही सोचते जाए कि अगर मैं न होता तो भगवान को इस संकट से कौन मुक्त करता भगवान को तो मुक्त मैं नहीं किया अच्छा फिर भगवान कैसे जो नागपास के बस में हो गए तो ऐसा लगता है कि राम जी भगवान है नहीं हो सकता है कि राजा के बेटे हों। अब इस तरह के संशय मन में आने शुरू हुए अब गरुड़ जी तो आराम से रह रहे थे पर इस संशय ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि सबसे पूछते फिर नारद जी के पास गए कि बाबा तुम बताओ नारद जी ने कहा कि हम क्या बताएं? कहा कि राम जी भगवान है या मनुष्य नारद जी ने कहा कि देखो हम तो उन भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं हम अधिक कुछ नहीं जानते गरुड़ जी ने कहा तो हमारे प्रश्न का उत्तर कहा कि तुम हमारे पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ अब गरुड़ जी मुस्कुराए कि हमारे प्रश्न का उत्तर नारद जी के पास नहीं तो गरुड़ जी अत्य, अत्यंत प्रसन्न हुए कि ठीक है हम समझ गए अब कहीं और जाते हैं तो एक मुख वाले ने चार मुख वाले के पास भेजे अब ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को देखा कि गरुड़ तुम कैसे आए अरे महाराज कुछ न पूछो मुझे एक संशय हो गया है कौन सा संशय राम जी भगवान हैं कि मनुष्य है। मैं देवर्षि नारद जी से समझने गया तो नारद जी ने कहा मेरे पास तो एक ही मुख है वह भगवान के गुण गाने में लगा रहता है मैं नहीं समझा सकता तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है देवर्षि नारद जी ने भेजा है गरुड़ ने कहा उन्हीं ने ब्रह्मा जी हंसकर बोले का ऐसा काम वही कर सकते हैं कि उन्होंने मेरे पास भेज दिया तुम्हें लेकिन गरुड़ एक बात है क्या चार वेद हैं मैं चारों वेदों की रिचाओं का गायन करता रहता और चार ही मुख है अब मैं तुम्हें किस मुख से समझाऊं इसलिए तुम यहां गलत आ गए अब तो गरुड़ और खुश हुए कि मेरे प्रश्न का उत्तर इनके पास भी नहीं तो एक काम करो कहा तुम शंकर जी के पास जा अब गरुड़ बड़े खुश के एकानन ने भेजा चतुरानन के पास चतुरानन भेज रहे हैं पंचानन के पास भगवान शिव कैलाश पर्वत से चल चुके थे वे कहीं जा रहे थे और रास्ते में मिल गए गरुड़ जी और गरुड़ जी ने जो मार्ग में भगवान शंकर को देखा तो चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले प्रभु बड़ी कृपा आप मिल गए अब आप हमें समझाते दो राम जी भगवान है या मनुष्य शिवजी ने कहा कि समझा तो देता लेकिन तुम रास्ते में मिले हो रास्ते में न मिले होते तो मैं समझा देता या तो तुम वहां रहते जहां तुम थे या फिर तुम वहां आ जाते जहां हम थे तो जहां हम रहते हैं अगर तुम वहां तक आ जाते तो खुद समझ जाते या हम तुम तक आ जाते तो हम तुम्हें समझा देते लेकिन मिले ऊ गरुड़ मार ग मा मोही कवन भांति समझ तो कवन भांति समझा समझा बातें बाते कवन बावन बात समय समझ तो कवन आदम दा मैं तुम्हें समझाऊं कैसे तुम हमें रास्ते में मिले हो गरुड़ जी ने कहा तो फिर आप कोई और जगह बताएं अपने से बड़ी जगह अच्छा आप सोचो शंकर जी कहीं यह कह देते कि तुम्हें समझना हो तो पंचानन के पास नहीं तुम जरा सड़ानंद जी के पास चले जाओ अच्छा सड़ानंद जी तक तो गनीमत है और सड़ानंद जी कहीं यह कह दें कि समझना हो तो जरा दसानंद जी के पास चले जाओ एकानंद चतुरानंद पंचानंद सड़ानंद दसानंद पर शिवजी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत था शंकर जी ने कहा कि गरुड़ क्या तुम सचमुच समझना चाहते हो हां महाराज तो एक काम करो क्या पास में नीलगिरी पर्वत है इस नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूसुन्नी जी रहते हैं उनके पास जाओ समझने के लिए कौए के पास अब गरुड़ चौके ऐसी लगा जैसे ऊपर से नीचे गिर पड़े हो कहां जाएं महाराज कागभूसुन्नी के पास वही तुम्हें सही समझा सकते हैं महाराज हमें पार्वती जी ने कहा आपने क्यों नहीं समझाया शंकर जी बोले राम जी की कृपा से हमें मर्म मिल गया था रघुपति कृपा मर्म में पावा अजय कौन सा मर्म मिल गया था यह मर्म मिल गया था कि गरुड़ जी को अभिमान हो गया है नारद जी समझा नहीं पाए ब्रह्मा जी समझा नहीं पाए और मैं समझाता तो सारी दुनिया में कहते एक बड़ी मुश्किल से शंकर भगवान समझा सके नानद जी को तो समझ में ही नहीं आया ब्रह्मा जी ने तो समझाया ही शंकर जी ने बहुत मुश्किल से क्योंकि हमारा प्रश्न ऐसा वैसा नहीं था तो हो कीन कबू अभिमाना सोई खोवे चाहे कृपा निधाना भगवान उस मर्म को जान गए इसलिए कहा इन्हें कागू सुन्दी के पास भेजो किसी से नहीं कहेंगे कि हम कहा गए थे समझने खगजान खगही की भाख खान खगही खग जान खी खगही की वाख जान खी कगजान खगही से उमा गुप्त करी राखा साते उमा गुप्त कर रा उमा गुप्त करा खा साते उमा रखा क्योंकि खग जाने खग ही क्यों भाखा खग जाने खग ही के भागा खग जाने खग ही ये पक्षी पक्षी की बोली अच्छी तरह समझते हैं इसलिए मैंने नहीं समझाया मैंने कहा कि समझना है तो काग वसुंड जी के पास जाओ गरुड़ बार बार कहे कि महाराज आप देख लो आप समझा सको तो शिव जी ने कहा कि हम तो समझा ही नहीं सकते कागभूसुंड जी के पास जाओ तो बिचारे गरुड़ जी कागभूसुंड जी के पास समझने गए अब काग जी कथा आरंभ करना चाहते थे कई श्रोता बैठे थे लेकिन जैसे ही काग जी ने गरुड़ जी को देखा कथा अरम भ कर सोईचा कथा आरंभ करे, कर सोए ही समझ गए वो खगना करे कथा अरंभ बकरे ते ही गए वो खगना अरंभ करे करे कर उसी समय गरुण जी गए कथा आरंभ होने वाली है और गरुड़ जी गए गरुड़ जी को देखकर काग जी ने प्रणाम किया मंच से नीचे उतर आए और यही कहा आज मैं धन्य में, धन्यों में धन्यों। सब विधिहीन निज जन जानी राम मोही संत समागम गरुड़ी आपकी बड़ी कृपा और आपको ही नहीं यह तो मुझे कई बार संदेह हुआ कि राम जी इंसान है कि भगवान और आपको हो गया है तो कोई बात नहीं आपको यहाँ भेजा किसने शंकर भगवान ने बड़ी कृपा वो मेरे गुरुदेव हैं और उन्होंने भेजा है अब गरुड़ जी का इतना स्वागत किया अब कागभूसुण्य जी है पक्षी और गरुड़ जी भी है पक्षी पक्षी की विशेषता क्या है यह दो का तो मनुष्य ही थे भूसुण्णी शर्माते थे लेकिन लोमस जी ने इनसे ज्ञान की बात कही तो लोमस जी की बात को इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया जैसे जैसे लोमस जी बतावें वैसे वैसे ये खंडन करें और अंत में कह दिया भारी लोचन बिलो की अवधेशा तब सुनी निर्गुण उपदेशा पहले राम जी का दर्शन करूंगा तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा तो मुनि तन भय क्रोध के चीना मुनि को क्रोध आ गया क्रोधित होकर मुनि ने कहा सट स्वपक्ष तब हृदय विशाला सफती हो वो पंची चांडाला पक्षी बन जाओ तो काग वह सु हो गए कऊआ पर श्री कागव सुन्न्य जी ने कौआ होना तो स्वीकार किया पर मुनि के चरणों में प्रणाम करके चले गए मुनिमति पुनी फेरी भगवान फिर बुलाया तुम तो पक्षी तो हो गए लेकिन इतना प्रेम है तुम्हें राम जी से कागव जी ने कहा राम भगत जल मम मन मीना किम मी बिलगाष प्रवीणा लेकिन हमने तुम्हें पक्षी बना दिया तो कागव जी ने कहा कि हमें कोई अंतर नहीं पड़ा अब मुझे जो भी देखेगा कोई समझाएगा नहीं क्यों सूरदास खलकारी कामरी चढ़े न दूज और रंग हमें काले रंग में देखेगा कोई नहीं समझाएगा अजाओ महाराज दशरथ के यहां जाकर अपना परिचय देना पड़ता तो वो भी नहीं देना पड़ेगा अच्छा और फिर मेरे पांव नहीं रहे पंख मिल गए अब मैं उड़कर आराम से भगवान तक पहुंच जाऊंगा भूसुंडी शर्मा रहता तो बताना पड़ता कहां से आया कौन गांव कहाँ का रहने वाला फिर बड़ी मुश्किल से महाराज दशरथ के भवन में एक आध दिन प्रवेश मिलता लेकिन कौए को तो कुछ पूछना ही नहीं है यह तो उड़ेगा सीधे आंगन में उतर जाएगा इसलिए आपकी बड़ी कृपा हम प्रसन्न हैं तो काग भूसुंडी है व्यक्ति लेकिन बन गए पक्षी क्यों भक्ति का पक्ष और गरुड़ जी भी पक्षी हैं क्योंकि इनके पास ज्ञान का पक्ष है गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि ये ज्ञानी है तो ये हैं ज्ञानी और श्री कागभूसुण जी हैं भक्त तो शंकर जी ने ऐसा भेजा कि ज्ञानी को भक्त के पास भेजो अब दो पक्ष अब ज्ञानी जी क्या पूछते हैं ज्ञानी ही भक्ति ही अंतर केता ज्ञानी ही अंतर केता ज्ञानी भगति सकल कहो प्रभु कृपा निकेता भगेता भगती ये गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है और कागुसुन जी उत्तर क्या देते हैं भक्ति ही ज्ञानी ही नहीं कहू भेदा लेकिन भेद तो हो गया कैसे गरुड़ जी कह रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है और गरुड़ जी कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है एक ज्ञान पहले कह रहा है एक भक्ति पहले कह रहा है तो दो पक्षी हैं और शंकर जी की वह बात समुझ खग खग ही की भाख और इसलिए श्री काबू जी ने ऐसी कथा सुनाई ऐसे समझाया ऐसे समझाया कि गरुड़ जी समझ गए और शिवजी आनंदित होते हुए कह रहे हैं कि कौए से समझेंगे तो किसी से जाकर नहीं कहेंगे कि हमें किसने समझाया गरुड़ जी समझ गए बड़े आनंदित हुए फिर वे पूछते हैं कि आपको यह शरीर कैसे मिला तो श्री काघ जी शरीर की कथा भी शंकर भगवान से जोड़ते हैं कहते एक बार कलयुग में मेरा जन्म हुआ अब जन्म हुआ कलयुग में ते कल युग कौशल पूरा जा कल जा कौशल पुर जाये तेह कल योग कौशल कौशल पौशल आह कल योग कौश जन्म तो भयू शूद्रतनु पाई पाय कल युग कौशल पर जा कलयुग पौष कल, कल, कल, कल युग कौथल कल युग कौतल कलयुग कौतल उस कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ शूद्र परिवार में हुआ पर जदप रहे रघुपति रजधानी लेकिन तो भी मैंने अयोध्या का प्रभाव समझा नहीं अयोध्या में पड़ गया आकाल नर नारी मरे भूखों बस मुझे लगा कहे कि राम जी भगवान अयोध्या में अकाल पड़ गया लोग भूखों मर रहे राम जी जगत के रक्षक हैं वे अपनी नगरी की रक्षा नहीं कर पा रहे तो मेरा भगवान राम से मन उचट गया अब बोलो भगवान की कसौटी यह रह गई है क्या अकाल पड़े और उसके बाद भी कोई यह समझ ले कि भगवान भगवान नहीं है क्योंकि अकाल पड़ गया इनके हाथ तो मैंने कहा कि छोड़ो इन्हें राम जी के झंझट में मत रहो ये कोई भगवान नहीं है इनकी कोई शक्ति नहीं है सो मैं अयोध्या से चल दिया और अयोध्या से चलकर कागवसुण्य जी आए कहा उज्जैनी आई गयनी सुन उर् गारे गयी सुन उर् गारी गय सुन उरा गय O jai, aagaya o jai, gaya o jai, gaya o jai, gaya o jai, gaya o jai ne, gaya. काबू सुन जी उज्जैन आ गए अब मालवा में अकाल नहीं चारों तरफ खुशहाल मुझे लगा ये भगवान शंकर जी भगवान तब तो चारों तरफ आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद अब मैं भगवान शंकर को मानने लगा कि शंकर जी जैसा कोई नहीं ये राम जी ये सब बेकार कल पड़ गया अकाल पड़ा अयोध्या को नहीं बचा सके पर धन्य है शंकर भगवान अब मैं शंकर जी की जय शंकर जय शंकर करता फिरो अब विचार करो शंकर जी जहां वहां आनंद ही आनंद अब यह तो ठीक है लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं कि राम जी गलत है और काघूसुण जी के मन में यही बात बैठ गई एक गुरुदेव थे गुरुदेव से कहा आप मुझे पढ़ा दिया करो, और इतनी विनम्रता से कहा कि भीतर तो अभिमान भरा था पर बाहर से मैं नम्र था बाहे जय नम्र देखी मोही साई Vahej namr, hey, mursai vahe, naundadeke, digamoy sahe, vahej namr, naa. साए बेप्र पढ़ पुत्र की नई नम्रता के नाटक पर एक ब्राह्मण देवता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे सही में विनम्र समझ लिया और ब्राह्मण देवता पुत्र की तरह मुझे पढ़ाने लगे मैं पढ़ता गया पढ़ता गया और पढ़ लेकर गुरु जी का विरोध करने लगा कुछ लोग होते हैं भस्मा सूरी वृत्ति के कि जो ज्ञान दे सबसे पहले विरोध उसी का काशी के एक विद्वान संत थे उनके एक शिष्य उनसे पढ़ लिखकर दीक्षा लेकर गए बहुतों को शास्त्रार्थ में पराजित किया सबको पराजित करके लौट रहे थे गुरुजी बड़े खुश हुए कि शिष्य आ रहा है और जब शिष्य पास में आया प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा सबको जीत लिया कोई तो नहीं बचा बोले बस गुरुजी आप ही बचे अब सोचो गुरुजी तक को जो हराने की सोचे ऐसे भी लोग एक आदमी कह रहा था काशी में बड़े बड़े विद्वान एकत्रित थे पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ा कहा क्यों नहीं बिगड़ा कहा हम किसी से हमने किसी की मानी ही नहीं हमारा बिगड़ना क्या था अब किसी की माने ही नहीं तो ऐसे को हराए कौन वह तो गुरुजी को भी हराने के लिए तैयार है तो गुरुदेव से पढ़कर मैं गुरुजी का ही विरोध करने लगा हरिजन दुज देखे जरू करो विष्णु कर द्रोह भगवान विष्णु का कोई भक्त मिल जाए उसे देखकर मेरे मन में आग लग जाती हरिजन द्विज ब्राह्मणों को देखता तो आग लग जाती करो विष्णु कर द्रोह में भगवान विष्णु का विरोध करता था अब गुरुजी मेरे यह लक्षण देखकर बहुत दुखी होते समझाते कि बेटा भगवान विष्णु का विरोध मत कर ये तुम्हारे जो भगवान शंकर हैं ये विष्णु भगवान के सेवक हैं अब तो भूसुंड जी कहते मुझे आग लगती शंकर भगवान को विष्णु भगवान का भक्त बता दिया गुरुजी ने सुनि खगनाथ हृदय अतिदे यह सुनकर मेरे हृदय में तो आग लग गई भगवान शिव और विष्णु भगवान के भक्त हो ही नहीं सकता इसलिए वो बराबर गुरुजी से भी कम मिलते अब एक दिन मिलना हो ही गया जब ये ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव के मंदिर में बैठे थे गुरुआए वो अभिमान ते। उठी नहीं की प्रणाम गुरुदेव आए मैंने अभिमान के कारण उठकर प्रणाम नहीं किया मैं बैठा ही रहा तो गुरुदेव को देखकर तो उठना चाहिए था पर मैं उठा ही नहीं गुरुजी दिखे तो सोचा प्रणाम करना पड़ेगा तो आंख और बंद कर ली अब मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा शिव जी से तो मेरी सीधी पहुंच अब गुरु जी क्या करें और गुरु जी आए मैंने आंख बंद कर ली नम शिवाय नम शिवाय मन से जप करने लगा पर गुरुदेव को कोई क्रोध नहीं हुआ मंदिर मांझ भई न भुबानी रेहत भाग्य नी य गुरु के नहीं क्रोधा नोधते गुरु के नोध अति कृपित सम्यक बोधा करो जो नहीं दान करूँ खल तोरा जो नहीं तम कर खल तोरा भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग बोरा भ्रष्ट होई श्रुति मारग मोरा बैठ रहे सी रहेसी अजगरीब पापी अजगरीब पापी।, पापी पापी बैठ रहे सी अजगर बैठे रहे से अजगर एव पापी बैठे रहे से अजगर अजगर एव पापी अजगर अजगर रहे से अजगर अजगर अजगर शिवजी ने कहा अगर मैं तुझे सजा नहीं देता हूं मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा अजगर की तरह बैठा रहा गुरुदेव के आने पर उठकर प्रणाम नहीं किया खल मैं तुझे श्राप देता हूं कि सर्प के शरीर ही धारण कर हजार बार हजार बार सर्प का शरीर धारण कर अब मेरी तो जो दशा हुई मैं न नवशंकर जी से कुछ कह सकता अब करूं क्या श्राप मिल गया लेकिन गुरुदेव गुरुदेव हाकार की गुरु दारून सुनी शिव साप शाप गुरुदेव ने कहा है शंकर भगवान यह बालक आपकी माया के बस में तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुला ही पर को करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान भगवान भगवान भगवान, भगवान। महाराज इस पर क्रोध न करें और एक स्तुति की ब्राह्मण देवता ने न मि शमी शान निर्बाण रूपम न मामी शमी शान नीष रूपम नमा समीरबान रूपम नमामी विभू व्यापक ब्रह्म ब्रह्मेद निर्वाण नमा सुने शनि निर्माण नमा शो नवा नमा निर्वाण सर निर्माण आ हो नमः नमः नम ममा ऐसे भगवान शंकर की स्तुति की गई न जाना मी योगम जपम ने पूजा मैं तुम्हारा जप नहीं जानता पूजा नहीं जानता हे देवाधिदेव महादेव कृपा करो कृपा करो प्रसन्न हो प्रसन्न हो ऐसी स्तुति की गई स्तुति की गई तो भगवान शिव फिर बोले सुन भाई तुम्हारे गुरुदेव को तो क्रोध है नहीं और उन्होंने ही प्रार्थना की है तो उनकी प्रार्थना पर एक संशोधन मैं कर रहा हूं हजार शरीर तो तुझे सर्प के मिलेंगे पर तू जब चाहेगा तब उस शरीर को छोड़ दे इच्छा मृत्यु जब चाहेगा तब छोड़ देगा, और जन्मत मरत दुसह दुख होई, वह जन्म मरण का दुख तुझे व्यापेगा नहीं ऐसे परिवर्तन किया मैं गुरुदेव के चरणों में लिपट गया आपने बचा लिया गुरुदेव गुरुदेव ने हृदय से लगाया वत्स मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि शिवजी की भक्ति तो करो पर भगवान विष्णु का विरोध मत करो शंकर जी भगवान विष्णु के अत्यंत तो प्रिय हैं शंकर जी उनके सेवक हैं वे शंकर जी के सेवक हैं इसलिए मैं मना करता था तुम नहीं माने अब मेरा तक विरोध करते रहे तुम्हारा कल्याण हो तुम्हें सर्प शरीर मिलेगा हजार शरीर मिलेंगे अब हमारा तुम्हारा संबंध यहीं तक है मैं रोने लगा गुरुदेव ने हृदय से लगाया आशीर्वाद दिया उसके बाद मेरा शरीर छूट गया और मुझे सर्प का शरीर मिला मुझे जो शरीर मिलता मैं उसे छोड़ देता मुझे जन्म मरण का दुख नहीं होता था इस तरह मैंने हजार शरीर छोड़े और अंत में ब्राह्मण कुल में, में मेरा जन्म हुआ भूसुंडी शर्मा के नाम से अच्छा तो आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ नहीं मुझे न जन्म का कष्ट न मरण का कष्ट पर एक कष्ट है जो अभी तक दूर नहीं होगा कौन सा एक शूल मोहि विसर न काऊ गुरु कर कोमल शील स्वभाव गुरुदेव का कोमल शील भरा स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता मुझे माता पिता ने बहुत पढ़ाया मैं पढ़ाई नहीं प्रेम मगन मोही कछु न सुहाय प्रेम मगन मोह कछुना सुहाय हरे उपिता पढ़ाई पढ़ाई हरे उपिता पढ़ाई पढ़ाई हरे वो पेटा पढ़ाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता मैं प्रेम में ऐसा मगन रहता कि जितना पढ़ाने की बात करते मैं उतने ही दूर जाता इस पढ़ाई के कारण गुरुदेव का अपमान हुआ इस पढ़ाई के कारण मैंने शंकर जी को कुछ नहीं समझा अरे इस पढ़ाई को ही छोड़ो अजब पढ़ने पर व्यक्ति पंडित होता है अशोच्यान व शोचस्तुम प्रज्ञा वादांश गता सुन अगता सुन शु नानु सोचन्ति पंडिता श्रीमद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम अशोच्य का सोच कर रहे हो लेकिन जो चले गए हैं या जाने वाले हैं उनका सोच पंडित जन नहीं करते तो जो दूसरों का सोच न करे वह पंडित और जिसने हजार बार खुद मर के देख लिया हो। जन्म लिया जिया मरा जन्म लिया जिया मरा जन्म लिया जिया मरा हजार बार अपने पर जिसने प्रयोग किया हो उससे बड़ा पंडित और कौन होगा इसीलिए पढ़ाई की जरूरत नहीं वह पढ़ लिया अजा दूसरी भाषा कबीर दास जी की है ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो प्रेम के ढाई अक्षर इनको कोई पढ़ ले तो कवीर दास जी की तरह यह श्री का भूसुंडी जी भी ढाई आखर पढ़े हैं प्रेम का और इसीलिए इनको लगता है कि बस भगवान का भजन रेमन तू दो अक्षर पढ़ ले रे मन तू दो अक्षर पढ़ ले मन तू तोर पर दो अक्षर के राम नाम से यो अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले रे जीवन Yup. अपना दड़ ले, ले, ले रे मन तू दो पड़े रे बन तू दो पड़े रे बन तू दो अक्षर दो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता बालक मिल जाते उनके साथ खेलता खेलू तहा बाल कन मीला करूं सदा रघुनायक लीला और जब माता पिता काल के बस में हो गए तो मैं भगवान को पाने के लिए चल पड़ा अब जो महात्मा मिले सो यही कहे यही पूछो सोई मुनि असकाई ईश्वर सर्वभूतमय आई सब यही कहते परमात्मा तो सब जगह है कण कण में है क्षण क्षण में है हर जगह मैं कहता वो सब ठीक है लेकिन भगवान मिलेंगे कहा सो बताओ लोग हंसते ज्ञान तो सबको होता है लेकिन भक्ति की तुष्टि ज्ञान से नहीं भगवान से होती है भक्त तो भगवान को देखना चाहता है वे कहां हैं वे कैसे मिलेंगे मेरे गम से बेखबरगर श्री राम आप होंगे बर्बाद में हुआ तो बदनाम आप होंगे मैं राम नाम रटकर फिर भी सहूंगा दुख तो बदनामियों से कैसे गुमनाम आप होंगे आप कहते प्रेम से मैं मिलूंगा तो प्रेम भी तो हाँ। नयनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी कब घन बन के जब हृदय में घन श्याम आप होंगे राजेश है तुम्हारा तो उसके दोष गुण के आगाज आप होंगे अंजाम आप होंगे वह तो भगवान को पाना चाहता है भगवान को कभी छोड़ता ही नहीं नहीं यूं समझो कि घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था जो अब छोड़ा तो मैं जाने न क्या क्या करके छोड़ूंगा और मेरी गुमनामिया देखो मेरी रसवाइया देखो मजे से शौक से देखो तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा और तुम्हें नाज की बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा और निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर पर अगर दीर्घ जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा इसलिए भक्त कभी ज्ञानियों से संतुष्ट नहीं होता ज्ञानी जन कहते हैं ईश्वर सर्वभूत माया आई परमात्मा सब जगह है हम में तुम में इधर उधर भीतर सब जगह है पर भक्त कहता हमें बताओ है कहां हमको लगा ये लोग कम जानते होंगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए आगे बढ़े तो मिल गए लोमस जी लोमस जी ने ये कहा कि ईश्वर तो तुम्हारे भीतर ही है तुम ही हो अब यह बड़ी कठिनाई देखो बात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन भक्त से कही जा रही है यह बात ज्ञानी को समझानी चाहिए पर बात भक्त से कही जा रही है ये वैसी है जैसे किसी के कार के पहिए की हवा निकल जाए और वो अपनी गाड़ी लेकर खड़ा हो जाए बीच सड़क पर और फिर पूछे कि भैया हवा कहा मिलेगी और कोई कहे हवा कहा नहीं है हवा हवा तो सब जगह है हवा में ही तुम खड़े हो और जिसमें तुम खड़े हो उसी को पूछ रहे हो वो कहेगा कि सो सब ठीक है कि हवा में हम खड़े हैं हवा हमारे चारों तरफ है लेकिन हमें गाड़ी के पहिए के लिए हवा चाहिए सो कहां मिलेगी अजय हवा का सब जगह ज्ञान होने पर भी क्या उसकी गाड़ी चल जाएगी नहीं चलेगी तो जैसे तैसे उनसे पीछे छुड़वागे फिर आगे भैया हवा कहां मिलेगी हमारी गाड़ी नहीं चल रही है हवा तुम्हारे भीतर ही है पांच तत्व का शरीर है उनमें से एक तत्व वायु तत्व है वो है तुम्हारे भीतर है तुम हो तो हवा है हवा है तो तुम हो नहीं तो हवा निकल जाए तो हवा खराब हो जाए हवा ही तो सब कुछ है हवा है तो वाह है वाह को उलट दो तो हवा है वो माथा पकड़ लेगा कि भैया हो गया पर हम अभी भी पूछ रहे हैं देखो भक्त भगवान को पूछता है अज्ञानी ब्रह्म को बताता है पर भक्त कहता है बांसुरी बजाते हुए कन्हैया कहा मिलेगा धनुष्वाण धारण किए हुए राम जी कहा मिलेंगे पर ज्ञानी जन कहते हैं परमात्मा सब जगह है सर्वम खल विदम ब्रह्म ईशावास सर्वं सर्वम यत्किंज्याम जगत इदम सर्वं ईशावास यह सर्व परमात्मा का निवास है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन भक्त के लिए नहीं उसको तो कार चलानी है उसके तो कार के पहिए की हवा निकल गई है व इसी तरह भक्त भग तो भगवान का ज्ञान नहीं चाहता भगवान को चाहता है हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे मुर्वी धन क्षनिया मोह हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं मुर्वी धन क्षनिया मोह हम अभी कम तो दे बैठे दुर्गम पहले से ही कम तो न थे गम पहले से कम तो न थे, तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे गम से कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे थे महिमा सुनके के हैरान हम तुम मिल जाओ तो चैन मिले तुम मिल जाओ तो चैन मिले मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं तुम हो कि उसी मन में बैठे खोज के भी पाता है मैं तुम्हें तुम हो की उसी मन में बैठे मुर्ली धन हम भी तुमको दिल दे बैठे और इस तरह जो मन में ही समाया हो और न मिले काघुसुम जी सबसे पूछते हैं कहां मिलेंगे कहा मिलेंगे लोमस जी ने कहा कि तुम्हारे भीतर ही है का भीतर वालों की बात बाद में पहले बाहर मिले और तब लोमस जी ने उन्हें श्री राम मंत्र दिया राम जी का ध्यान बताया पहले तो श्राप दिया कौआ बन गए अब काघुसुंडी बनकर राम जी के पास पहुँचे धूरी भरे शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी केलत खा फिर अंगना पग पैजन बाजत पीरी कछोटी छवी को रस खानी बिलो कति बारत काम कला नी भी कोटी काग के भाग कहा कहिए हरी हाथ सुने गयो माखन रोटी काग कहिए हाथ सोने माखन रोटी काग के हाथ श्री काबू सुंद जी राम जी के यहाँ पहुंच गए कृष्ण जी के यहाँ पहुंच गए जब कृष्ण जी के यहाँ पहुंचे पहुंच तो कृष्ण जी ने कहा कैसे आए कागभ सुन्न जी ने कहा जूठन के तो हम पुराने अधिकारी हैं का सो तो ठीक है लेकिन इस अवतार में जूठनी नहीं मिलेगी कहा क्यों कहा राम जी के अवतार की बात अलग हुआ यहाँ तो हम ही दूसरों की जूठनी खा खा की पल रहे हैं, तुम्हें कहा से जूठनी मिलेगी अजय तो आप छीना झपटी करने लगे बिल्कुल कागभूसून्य कहा हम भी वही करेंगे काग के भाग कहा कही हरी हाथ सो ले गये माखन रोटिए लेकिन जब राम जी के यहां कागुसुंडी जी पहुंचे तो झूठनी पर ही अजीर मोई उठाई कर खाऊ अच्छा शंकर जी बराबर देखते हैं कि देखें अब इनकी गति क्या होती है और एक दिन इन्होंने राम जी को भूखा देख लिया चेत ही मा भूखा चितई मा चेतन ना। आज भूखा चित मात तो। लाग आ चित मा चेत चेत चेत चे चे चे माता की तरफ देखा भूख लग रही है काग सुन जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम धोखे में ही हों ये भगवान हैं भी या नहीं इन्हें तो खुद भूख लग रही है माता की तरफ देख रहे हैं अरे छोड़ो कहीं कोई बालक ही ना हो हम इनको भगवान समझते हो काघू उड़े वो उड़े तो भगवान ने अपनी भोजा पीछे लगा दी अब जितना उड़े उतनी ही भूजा पीछे दो अंगुल का अंतर काघूसुंड जी जहां तक गए वहां तक भगवान की भोजा वहां तक भुजा गई सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोरी वहां तक भुजा क्या करें बड़ी कठिनाई तो लौट आए लौट आए और भगवान से बोले हमने सब देख लिया आपकी भुजा सब जगह मिली भुजा माने आपकी सामर्थ आपकी सामर्थ सब जगह आप कह रहे हैं जहां तुम हो वहीं हम हैं केवल दो अंगुल का अंतर है और ये दो अंगुल कौन से का नाम और रूप तुम नाम रूप को छोड़ो फिर देखो कौन कहा है इसलिए मैं समझ गया कि ये दो ही अंगुल का अंतर है मैं लौट कर आ गया भगवान ने कहा अभी पूरी तरह नहीं समझे कागोसुन जी ने कहा अब अब कौन सी पूरी तरह रह गई है का? भगवान ने जरा भीतर जाके देखो काघू जी भगवान के भीतर गए भीतर गए तो राम जी में ही सब कुछ दिखाई दिया उन्हें अयोध्या भी राम जी में अब यही समझ में ना आए कि अयोध्या में राम जी है कि राम जी में अयोध्या है कौशल्याजी दिखे अब कौशल्याजी के उदर में राम जी है कि राम जी के उदर में कौशल्याजी है और काघूसुंड जी का आश्रम दिखा सब कुछ भगवान में सब कुछ भगवान कई दिन तक आश्रम में रहे और यहां दो घड़ी लगी भगवान मुस्कुराए तो काघू बाहर अब भगवान ने पूछा क्या देखा कागू चुप चुप नहीं बताओ देखा क्या कागू जी ने कहा कि अभी तो हमने ये देखा कि सब जगह आप हैं। और फिर ये देखा कि सब जगह आप में ही हैं। आप सब जगह नहीं आप में ही सब जगह भगवान ने का अब पूरी तरह समझ गए यो पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वह मेरा भक्त है आज शिव जी की कृपा हुई है जो तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान शिव की कृपा से राम जी ने ज्ञान दिया तो कागवसुंडी जी शिव जी के शिष्य हो गए ग भूसुंडी ही दीना राम भगत अधिकारी चीना इसीलिए गरुड़ जी से भी काग गरुड़ जी तुम काग भूसुंडी के पास जाओ काग भूसुंडी से समझो क्योंकि समझ है खग खग ही की भाखा इस तरह गरुड़ी को काघुसुंड जी ने समझाया अब काघ जी कथा कहने लगे तो भगवान शंकर कह कि पार्वती मैंने भी सोचा कि क्या हाल है काघू का अब कथा कैसी करते हैं तो मैं भी कथा सुनने चला गया अरे महाराज तो आपके जाने से तो वहां बड़ा सम्मान हुआ होगा आपको उच्च आसन पर बिठाया होगा आपको प्रणाम किया गया होगा शंकर जी बोले सो सब नहीं हुआ बटतर कहे हरि कथा प्रसंगा आवही सुन अनेक तो विहंगा बट तर कहे हरि कथा प्रसंगा आवही सुन अनेक विहंगा आवही सुन पुनिक चुकाल मराल तनुरी तीन निवास सादर सुनी रघुवर चरित आये ओ पैलाए आये भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी चला गया एक पक्षी के ही रूप में काघोसुन्न जी कथा कहें अनेक पक्षी सुनने आए आवई सुनन अनेक विहंगा वृद्ध वृद्ध विहंग तहा आए ये चौपाई ऐसी है किसको जल्दी गाया नहीं जा सकता अच्छा चाहे जितनी जल्दी कोई गाए वृद्ध वृद्ध विहंग तहा जल्दी हो ही नहीं सकती क्यों ये वृद्ध लोग इसी तरह चलते ना धीरे धीरे विहंग वृद्ध जल्दी चल ही नहीं सकते और इसीलिए वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए ये बूढ़े आदमी धीरे धीरे धीरे चलकर आए कथा में बैठ गए अब शिवजी ने देखा कि यहां सब पक्षी इकट्ठे हो रहे हैं तो शंकर जी ने कहा कि हमें आदमी बनकर जाना ही नहीं चाहिए तो शिवजी ने भी पक्षी का रूप धारण किया लेकिन शिवजी बने क्या यह भी एक विशेषता है शिवजी बने हंस मरा लतन और कितना सुंदर संकेत है कि चाहे कौआ ही कथा क्यों ना कहे पर हम तो हंस बनकर सुन ले हंस सार ग्रहण करके असार को छोड़ देता है शंकर जी हंस बनकर सुन रहे सार सार को गही रहे थो दे उड़ा और इस तरह भगवान शिव ने श्री कागभूसुन जी से कथा सुनी और बड़े आनंदित हुए पर कहा नहीं किसी को पता ही नहीं चला सादर सुनी रघुपति चरित पुण्य आये ऊ कैलाश फिर मैं कैलाश पर्वत पर आ गया लेकिन देवी पार्वती कागभसुंडी बहुत सुंदर कथा करते हैं बहुत सुंदर कथा करते हैं मैं कथा सुनकर आया हंस बनकर मैंने कथा सुनी साराही कथा सुनी और वह सुनकर मैं आनंदित हूं ऐसे भगवान शिव निरंतर कथा सुनते हैं इसीलिए राम जी को बहुत प्रिय है निरंतर कथा भगवान की कथा हमेशा सुनते और यह सुनने के बाद जब पार्वती जी से इस कथा का वर्णन करने लगे तो यही कहा कि पार्वती मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई कहे परम पुनित इतिहासा कहे परम पुनित इतिहास कहे उ परम पुनीत इतिहासा करम परम पुनीत इतिहासा पर भगवान शंकर ने मना किया सबको यह कथा मत सुनाना यह न कही कहीं ये कह न कही सठही हठ शीन कही ह कही ही खटसी नहीं जो मन लाई लाइन सुनहरिणी नहीं ये ना लोभी क्रोधी कामी यो न भजिए सचरा स्वामी सचरा स्वामी स्वी स्वामी न कही आ कही तुझ दो ही न सुनाई ही कब हू सुरपति सरिस नबहू न कही तो न कही राम कथा के अधिकारी ते तेई इनके सत्संगति नै नै न कही न कही सट ही हठ नहीं है न कहीं न कहीं ना कहीं न कहीं अब भगवान शंकर ने बताया किन किन को कथा मत सुना यह न कहीं यह सठ ही हठ सीलही जो कभी भी अपने हठ का त्याग न करे ऐसे सठ को कभी कथा मत सुनाओ अब पहली बात तो यही अजब फिर कहा यह क्रोधी को मत सुनाओ लोभी को मत सुनाओ कामी को मत सुनाओ भगवान का जो भजन न करे उसे मत सुनाओ ब्राह्मण के विरोधी को मत सुनाओ चाहे इंद्र जैसा राजा क्यों न हो अब बोलो इतनी रुकावटें लगाई और हम लोग तो सबको सुनाते हैं हम लोग सबको सुनाते हैं कथा पर भाई जहां राम तहा काम नहीं जहां काम नहीं राम तुलसी कबह की रही सकें रवि रजनी एक ठाम जब मन राम से भरा होता है तब काम से भरा होता ही नहीं इसीलिए हम लोग नाम संकीर्तन कराते हैं। भगवान का नाम लेने से भगवान हृदय में आ जाते हैं और भगवान हृदय में आ जाएं तो कोई हठ नहीं रहेगा <coughs> काम नहीं रहेगा क्रोध नहीं रहेगा लोभ नहीं रहेगा ब्राह्मणों का विरोध नहीं रहेगा भगवान हृदय में आ गए और भगवान हृदय में आ जाएं तो भगवत भक्त को अवश्य कथा सुना देनी चाहिए इसीलिए कहा राम कथा के तेई अधिकारी जिनका सत्संगति अति प्यारी जिनको भगवान का सत्संग अत्यंत प्रिय हो वही राम कथा के अधिकारी है हा? अब सत्संग सत्संग अत्यंत प्रिय हो वे राम कथा के अधिकारी हैं शंकर भगवान की दृष्टि में अब रामचरितमानस में जगह जगह सत्संग की बात कही गई प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरा रति मम कथा प्रसंगा और यहां भी जिनके सत्संगति अति प्यारी है। तो क्या अर्थ हुआ देखो भाई सत और संग दो शब्द हैं वैसे भी अगर देखा जाए तो सत हरि भजन जगत तो सत्संग भगवान का भजन ही सत्य है और इस सत्य से जिसका संग हो जिसका संग हो वही सत्संगी है अब आप ऐसे सोचें कि सत्य हमारा संग कैसे हो एक होता संग साथ तो तन से किसी के पास रहना साथ रहना है और मन से किसी के पास रहना संग रहना है संग कहते हैं आसक्ति को संगात संजाय थे काम कामात क्रोध हो भी जाए थे जैसे गीता में कहा तो विषयों का चिंतन करने से उसमें प्रीति होती है प्रीति से संग आसक्ति होती है आसक्ति से प्राप्त करने की कामना होती है तो यह संग है जैसे हम किसी के साथ हैं जरूरी नहीं कि संग ही हो मन से किसी के पास होना संग होना है तो यह आसक्ति हो जाए सत से, अभी हमारी आसक्ति है असत से असत से माने जो कभी नहीं रहे और कभी रहे ऐसी वस्तु को असत्य बोलते हैं तो जैसे हम लोग घर से आसक्ति रखते हैं घर वालों से आसक्ति रखते हैं परिवार वालों से आसक्ति रखते हैं तो इनसे प्रयोजन तो रहे पर लगन तो भगवान से रहे अच्छा या इन सब में भगवान को देख ले, तो फिर ये और भगवान अलग अलग नहीं दो ही बातें हैं एक बार श्री नामदेव जी महाराज कहीं घूमते हुए गए और घूमते हुए गए तो एक खंडहर में ठहर गए और खंडहर में ही अपनी करताल बजाई गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया तो कारा में ने ठल बिठल गाया ओ विठल बिठल गाया श्री राधे गोविंदा मन बजले भजले का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन बजले भजले का प्यारा नाम है ना हर का प्यारा नाम है गोविंदा हर का प्यारा नाम है ओ गोपाला हर का प्यारा नाम है गोविंदा हर का, का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंद मनु भजन हरिका प्यारा नाम है श्री राधे गोविंद भजले हरिका प्यारा नाम है प्यारा नाम है प्यारा राम हरि का प्यारा नाम है अब नामदेव जी अपना एक तारा राम रामकृष्ण हरि विठल राम रामकृष्ण हरि विठल राम रामकृष्ण हरि विठल विठल उस खंडहर में प्रवेश कर गए और खंडहर में ही कीर्तन करे अब भाई हाँ कीर्तन हो खंडहर में गांव वालों ने सुना कि इस खंडहर के भीतर तो कोई है गए अब उस आदमी ने जाके देखा कि बाबा नामदेव बाबा आप कीर्तन कर रहे हैं हां देखो दिन में तो रह जाना कोई बात नहीं रात को मत रहना इसमें बड़ा भयंकर प्रेत रहता है नामदेव जी बोले नहीं रहे अभी तो भगवान का भजन कर रहे हैं फिर कीर्तन करने लगे अब कीर्तन करते जो भगवान के भजन में प्रीति में डूबा हो से प्रेत की याद कहां रहे करते रहे कीर्तन शाम हो गई रात हो गई रात को बारह बज गए अब सोचा कि अब सोया जाए और जैसी सोने की सोचने लगी तो याद आई करे वो आदमी कह रहा था इसमें प्रीत रहता है और जो प्रेत को याद किया सो महाराज बड़े विकट रूप में वो प्रकट हो गया धरती से आकाश तक लगा चारों तरफ उसके बड़े बड़े दांत और भयंकर नामदेव जी ने जो देखा तो सोचने लगे मेरे भगवान के अलावा तो कोई है ही नहीं भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं तो ये कहां से आ गया अरे का जय हो प्रभु जय हो इस रूप में आपका दर्शन पहली बार ही किया एक तारा उठाया करताल उठाई कहने लगे कि प्रभु आपका धनुषवान लिए रघुनाथ रूप देखा मुरली लिए यदुनाथ रूप देखा कमर पर हाथ रखे पंडरी नाथ रूप देखा पर इस रूप में तो पहली बार ही देखा और वे तो मस्त हो गीत गाने लगे और नाचने लगे भले पधारे मेरे लंबक नाथ अब उन्होंने भगवान का एक नया नाम रखा कि हे लम्बकनाथ भगवान आपकी जय हो आप भले पधारे आपकी बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा और गीत गाने लगे आप आश्चर्य करोगे जो गीत गाया तो प्रेत गायब हो गया भगवान प्रकट हो गए प्रेत नहीं रहा भगवान प्रकट हो गए प्रेत तो था ही लेकिन भगवान के भाव से प्रेत गायब हो गया बस मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूं कि जगत आपको जब जब अशांति दे तब तब आप जगत में ही भगवान को देखना तो भगवान प्रकट हो जाएंगे जगत गायब हो जाएगा नामदेव जी सब में भगवान देखते सब में यही सत्संग है एक बार घूमते हुए गए तो लौट कर आए तब तक कुटिया में आग लग गई बड़ी भयंकर आग गांव वालों ने कहा कि बाबा हमने ये सामान निकाल लिया ये आपकी रामायण यह आपकी गीता ये दुशाला आग ये ऐसे नामदेव जी सोचने लगे कि मेरी किसी से दुश्मनी है नहीं मेरी कुटिया में आग लगाएगा कौन अजय फिर मैं कोई आग रखू ऐसा भी कुछ नहीं फिर ये कुटिया में आग लगी कैसे अरे तो समझ में आ गया क्या ऐसी आग लगी कुटिया में बुझती नहीं बुझाए अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए हो अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक, सेवक के घर आए अग्नि रूप धर नारायण सेवक के पेर आय नारायण नारायण नारायण श्रीम नारायण नारायण नारायण श्रीमनारायण नारायण नारायण Narayanan, <Mile dizzy> Sri Man Narayanan, Narayanan, Narayanan, Sri Man Narayanan, Narayanan, Narayanan, Sri Man Narayanan, Narayanan, Narayanan, Sri Man Narayanan, Narayanan, Narayanan. अब नामदेव जी को आग में भी भगवान दिखे कहने लगे प्रभु बड़ी कृपा आप इस रूप में आए जो और जगह से भिक्षा मांग कर लाए थे वो भी आग में लो भगवान भोग लगाओ अब गांव वालों ने जो सामान निकाल के रखा था वो भी डाल दिया भगवान भोग लगाओ भगवान भोग लगाओ भगवान भोग लगाओ गांव वालों को बड़ा बुरा लगा क्योंकि तो उनको तो आग दिख रही थी अब एक को आग दिखती है एक को अग्नि में भगवान दिखते हैं। शरीर के कपड़े भी उतार कर भोग लगा एक लंगोटी गांव वाले बोले रात को कोई बिछाने को ओढ़ने को मत देना पता लग जाएगा कोई मत देना मर जाएगा तो कह देंगे पागल था हमने थोड़ी कुछ कर दिया नामदेव जी अकेले ही खड़े उस अग्नि का नजारा देखते रहे सब कुछ जलकर नष्ट हो गया अब जाड़े के दिन एक लंगूठी जय हो प्रभु आपकी इच्छा विश्राम किया थोड़ी देर में नींद लग गई नींद लगी तो भगवान आए नामदेव जहां पड़े थे वहीं कुटिया बनाई और नामदेव के शरीर पर वस्त्र उड़ा दिया कुटिया बन गई सवेरे लोग आए तमाशा देखने के देखें बाबा बचा कि गया सबने आके देखा नामदेव जी तो कुटिया में बैठे दुशाला ओढ़े बाबा कुटिया तो बड़ी अच्छी बनी आपकी पहचान वाले आए हों बाबा ने कहा हां हमारी पहचान है तो बुलवा लो हम भी एक एक कुटिया बनवा लेंगे नामदेव जी ने कहा उनकी एक शर्त है शर्त क्या है का शर्त यह है बनत न लगे विलंब कछु जगे भूमि को भाग पर प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग पहले अपने घर में कोई आग लगाए तब सब चुपचाप चले गए महात्मा तो बोले अजय ऐसे करो आग न लगे पर तुम इसे अपना मानना छोड़ दो भगवान को ही इस रूप में देखो यही सत्संग है एक बार कुत्ते को रोटी लेकर भागा कुत्ता पीछे घी की कटोरी लेकर नाम देव जा रहे भगवान रू ही तो मत खाओ घी लगा लेने दो इसमें फिर खाओ आराम से ये इन्हें बोलते हैं सत्संगी इनको उस सत से इतना प्रेम हो गया कि असत संसार इनके लिए है ही नहीं असत में भी सत को देखते हैं तो असत में सत्य को देखकर सत्संग करना जिनको आ गया वे ही राम कथा के अधिकारी हैं। राम कथा के ते अधिकारी जिन कहा सत संगति अति प्यार अब तुलसीदास जी महाराज अपने मन से कहते पाई पाइन यही कलिकाल ना साधन दूजा योग जगे जप तप व्रत पूजा राम ही सुनरिये ग राम राम ही सुनरिय ग संतत सुनिए राम गुण ग्रामी संत सुन राम गुण ग्रह राम रा, राम पाई नई गति पतेत पावन राम भज मना पाई न राम कई गसठ मना पाई गनिका जमिल व्याद गीत गजा दि कल ते गना पाई।, पाई पाई पाई पाई पाई, पाई। तुलसीदास जी अपने श्रोता मन को कह रहे हैं अरे मन किसने भगवान का स्मरण करके गति नहीं पाई पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना मन के साथ एक विशेषण दिया सठ मन तीन तरह का होता है खल सठ और मूर्ख सठ कौन जो सदा के लिए सुधर जाए वो सठ है सठ सुधरही सतसंगति पाई पारस परस कुहाई सठ उस पत्थर की तरह है जो पारस का स्पर्श पाते ही परिवर्तित हो जाता है वह सठ है और एक वो है खल खल खल किने कहे थे एक महात्मा थे हमारे बड़े विनोदी वो कहा करते थे खल शब्द में दो अक्षर होते खा और ला जिसमें वो खाए और लड़े बल्कि लड़ने के लिए ही खाए तो हमको बड़ा अच्छा लगा तो हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ो बोले कहने लगे बताओ हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े खल है अच्छा ऐसा नहीं कि खल सुधरते नहीं सुधरते हैं खलऊ करहीं भल पाए सुसंगु लेकिन मिटई न मले न सुभाव अभंगू उनका स्वभाव कभी नहीं जाता बाकी जब तक कथा कीर्तन है सुधर जाते हैं वे खल है जो उतनी देर के लिए ही सुधरे जो हमेशा के लिए सुधर जाए वो सठ और जो उतनी देर के लिए ही सुधरे जितनी देर सत्संग हो रहा है वे खल और मूर्ख उन्हें कहते हैं जो उतनी देर को भी न सुधरे जितनी देर सत्संग हो रहा है मूर्ख हृदय न जो गुरु मिले ही बिरं सम ब्रह्मा जी के समान भी गुरुदेव क्यों न मिले पर मूर्ख का हृदय कभी चेतता नहीं तो भैया यहाँ कहा जा रहा है सुन सठ मना मन तू सठ है इसलिए पाई न के गतिपति तो पावन राम भज सुन सठ मना और अंत में कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेशते मति मंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना ही कहूं। राम जी जैसे भगवान कहीं नहीं है और इस रामचरितमानस की सात पांच चौपाइया ही जो स्वीकार करके अपनाएगा सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उधरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे और अब तुम सीदास जी प्रार्थना करते हैं मोसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर असविचारी रघुवंश मणि हरह विसम्भ पीर और विकारों के रूपांतरण की बात करते विकार कभी मिटते नहीं है विकार बदलते हैं उनका रूप परिवर्तित होता है अच्छा जैसे कोई आटा लिए हो रोटी बनानी ना आती हो तो परेशान हो जाएगा इसी तरह हमारे पास ये विकार आटे की तरह है और इसकी रोटी बनानी नहीं आती तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं काम ही नारी पियारी जिमी लोग भी प्रिय जिमीदार रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोही कामी को जैसी नारी प्रिय होती है लोभी को धन प्रिय होता है हे भगवान आप हमें उसी तरह प्रिय लगें और अंत में कहते हैं किरण दहयंति नो मानवा और इसको वर्णा नाम से शुरू करके मानवाह पर विराम दिया यह श्री तुलसीदास जी का मत है और तुलसीदास जी से जब पूछा कि यह ग्रंथ है किसका तो तुलसीदास जी कहते शु प्रसाद रचि महेश निज मानस राची महेश निज मानस महेश मानस निज मा रख रच महेश निज मा मानस निज मानस मानस निज मा पाय सु राखा रा भगवान शंकर ने इस मानस की रचना की है तो तुलसीदास जी आपने क्या किया तुलसीदास जी ने कहा कि रचयिता कोई और होता है प्रकाशक कोई और होता अवधपुरी यह चरित प्रकाशा शंकर जी ने जिसे रचकर छिपा लिया था हमने उसको कहकर छपा दिया है तो यह रामचरितमानस किसकी कृपा से मिला तो तुलसीदास जी बार बार प्रणाम करते हुए कहते हैं संभु प्रसाद यह भगवान शंकर की कृपा का प्रसाद है शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी यह रामचरितमानस की पावन रचना भगवान शिव की कृपा से मिली है तो रामचरित मानस शिव कृपा से तुलसीदास जी के द्वारा मिला तो राम भक्ति भी शंकर जी की कृपा से सबको मिलती है इसीलिए कहा विनु छ विश्व नाथ पद ने राम भगत कर लक्षण बिनु छल विश्व नाथ नाथ हो राम भगत कर लक्षण ये विश्व भगते भगवान शिव के चरणों में छल रहित प्रीति होना यही श्री राम भक्त का लक्षण है हम लोगों ने इन सात दिनों में भगवान की मंगल कथा भगवान शिव के आधार पर सुने वैसे तो मुझे नौ दिन रहना था यहाँ लेकिन इस वर्ष कुछ अपरिहार्य कारणों से सात दिन ही रह रहा हूँ लेकिन अगले वर्ष जरूर पूरे नौ दिन रहूंगा और उसमें कोई कटौती नहीं होगी इस वर्ष मैंने पहले ही प्रार्थना कर ली थी तो आप लोग बड़े प्रेम से उपस्थित हुए आपकी उपस्थिति को बार बार प्रणाम है और हमारे श्री नटवरलाल जी श्री चिमन भाई जी श्री मदनलाल डालमिया जी और भी सब लोग उपस्थित हैं इन सब सबकी भावमय उपस्थिति रही इनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन और साधुवाद आप सब की कृपा मुझे मिले सीताराम चरण रथि मोर्य अनुदिन बढ़ो अनुग्रहितोरे नाम संकीर्तन के पहले पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन मित्रों अपनी जो भारतीय संस्कृति है सनातन धर्म है उसकी जे पाया के जो दो ग्रंथ है महत्व के वो रामायण और महाभारत वो दोनों ग्रंथ हमारा सबके लिए बहुत प्रिय ग्रंथ है वो बुनियाद है अपना संस्कृति की और वो दोनों ग्रंथ हम लोग पूरा तो कभी नहीं पढ़ सकते है लेकिन अपने घर में वो जो दोनों ग्रंथ है वो साक्षात मानव रूप लेके यहाँ आगे है और उसने जो ग्रंथों में बात बताई गई है खास करके रामायण में और महाभारत में वो स्वामी जी के अंदर इतना ज्ञान है ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी है और भक्ति की जो रजुआत की जो शैली है वो हम हमारा दिल में भक्ति का दीप प्रकट करता है वो उसके भाई ने बोला ना कि कोई हिलता नहीं है वो सबको समाधि लग जाती है ऐसी वाणी रामायण बोलने वाले तो बहुत लोग हैं पर यहाँ कुछ अलग बात है तो मैं जाती प्रशंसा नहीं करूंगा लेकिन हमारा सदभाग्य है कि हर साल ये लाभ हम हम लोग को मिलते हैं और न केवल कथा साथ में संगीत जो सामववेद पूरा संगीत से भरा हुआ है वो साक्षात रजुआत यह है शामवाद में जो संगीत है वो कंठस्थ है स्वामी जी को कोई भी राग कोई भी चौपाई क्या बात अभी बताऊं मेरी तो कुछ वाणी इसके पास बोल नहीं सकता है लेकिन हृदय का भाव व्यक्त करता हूं कि ऐसे संत को साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए हरिओम दक्षण हरिओम दक्षण अच्छा अच्छा ये हमारे जो तीन कलाकार हैं इन लोगों का परिचय दे दूं ये हमारे सुरेश नागर जी हैं जो वायलिन बजा रहे हैं और ये तबला पर पीयूष शर्मा है तबला बता और ये हारमोनियम पर हमारे साथ श्री राधेश्याम जी नागर हैं इन लोगों का बढ़ावा एक भजन और नाम संकीर्तन आ राजा राज लाम, लाम राजा हम राम, राजा, राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा राम राम राजा हम हम इनकी प्रजा राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा राम राजा, हम राजा हमारे हम इनकी प्रजा राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा महारानी श्री जनक नंदिनी महारानी श्री जनकनंद ने जिनकी कृपा में मजा ही मजा हो राम राजा हमारे इनकी प्रजा राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा राम भरत कहे भरी बारी विलोचन प्रभु की रजा में हमारी रजा राम राम राजा, राजा हमारे हम इनकी प्रजा राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा राजा लक्ष्मण सुदृढ़ दंड सम अविचल वे प्रभु कीर्ति धुजा भगवत भक्त भक्त रिपु सूदन सुमिरन सौ रिपु पावे सजा राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा श्री श्रिया चरण रत हनुमत रत हनुमत जिनकी जिनके डर से डर पे कजा राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा जनराजेश के तुलसी बाबा जन तुलसी बाबा गावे गुन गुण ताल बजा गाँव गुण कुल ताल बजा ताल राजा हमारे इनकी प्रजा राम राजा हमारे इनकी प्रजा इनकी प्रजा प्रजा आ, आ, आ, आ, राजा हमारे राम राजा आँदू। आँदू। हमारे राम राजा हमारे राम राजा हमारे राम राजा हमारे राम राजा हमारे राम राजा राम राजा हमारे इनकी प्रजा राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा इनकी प्रजा इनकी प्रजा जय शिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय शिया जय शिया राम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 जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय जय सियाराम राम जय जय शिया सिए सिए सुमिरत राम जु सिए सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जप भगत लहें विश्राम श्री सीता राम जी महाराज जय श्री हनुमान जी महाराज जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश नमः पार्वती पत हर हर महादेव